शांति, शांति ओम मै सोवन्नमती योगी पश्यतीईं शिणुक्त अम्तोपक्ष श्रुत हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में चौथे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं ये वाघम्भृरणी सूक्त है इसका ऋषि भी वाघाभृणी है और इसका देवता भी वाघाभृणी है इसका अर्थ महान वाक है महती वाक है तो वो वाणी परमेश्वर को कैसे प्रकाशित कर रही है इसकी चर्चा चल रही है और इसमें बताया गया था मयासो अन्नमत्ति यो विपश्योत्युक्तम दो पदों की चर्चा हमने पीछे देखी थी आज हम अगले पद पर विचार करते हैं मंत्र में कहा मयासो अन्नमत्ति मेरे सामर्थ्य के कारण कोई प्राणी कोई मनुष्य अन्न का उपयोग कर सकता है खा सकता है उपभोग कर सकता है यो विपश्यति वो देख सकता है वो अपनी आंखों से संसार को भली भांति जान सकता है पढ़ सकता है अनुभव कर सकता है अब तीसरी बात कह रहा है, यो मया अन्नमति, यो, यो विपश्यति यही श्रुणोत्युक्तम अब इसमें रोचक चीज क्या है वो श्रुणोती कह रहा है लेकिन उत्तम अब हम बोलते हैं तो कोई सुनता है और कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते तो रह जाते हैं पर अगला सुनता ही नहीं है कहते हैं परमेश्वर ऐसा नहीं करता परमेश्वर की विशेषता है कि आप बोलते हैं तो वो निश्चित तो रूप से सुनता है अब इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो मुख है उससे बोलता है और मेरे कान उसको सुनते हैं इस पर विस्तार से चर्चा हम इन्ही प्रसंगों में पीछे कर चुके हैं और उसमें हमने ये देख लिया है अच्छी तरह से जान लिया है कि उक्तम जो मैंने कहा है वो सुना है तो क्या केवल कहने पर ही वो सुनता है इसमें हमारे एक संदेह होता है संदेह यह होता है कि सुनने के लिए बोलना अनिवार्य है और बोलने के बाद हमारे कान जो है वो सुनने में समर्प होते हैं तो सुनने की योग्यता वाला कान मेरे पास हो और किसी के पास बोलने की योग्यता हो और वो बोले और मेरे कान उसको सुने तो कहते हैं कि ये बात परमेश्वर कह रहा है कि भाई ये ठीक है ये स्थूल जो कान हैं ये किसी की बोली हुई बात को सुनते हैं अब परमेश्वर न तो बोलता है न परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं यदि सुनते हैं मान लिया जाए तो बाहर जो बड़ी बड़ी ध्वनिया पैदा होती हैं पर्वतों में सागरों में वायुमंडल में हवाओं में ठीक है वो पैदा हो रही हैं हम सुन रहे हैं लेकिन यहां कहा है कि वो मेरी बात सुनता है जो मैं कहता हूं अब मेरी कही हुई बात को वो सुनता है तो मुझे जोर से कहना पड़ेगा तब वो सुन पाएगा क्या ऐसा ही है ऐसा नहीं है क्यों नहीं है ऐसा ऐसा इसलिए है कि उसके जो सुनने का जो सामर्थ्य है वो मेरे सुनाने के सामर्थ्य से बंधा हुआ नहीं है मैं जब विचार करता हूं बिना बोले भाषा का उपयोग करता हूं क्या वो सब नहीं सुन रहा होता है और यदि वो सुन रहा होता है तो वो मैं बोलूं तब सुन रहा होना चाहिए हृदय में ऐसा हो सकता है मस्तिष्क में ऐसा हो सकता है कि मैं बोलता रहता हूंगा जैसे स्वप्न में स्वप्न देखता रहता हूं मुझे याद रहता है तो भी नहीं याद रहता है तो भी तो क्या मेरा देखना जैसे स्वप्न में होता है ऐसे ही मेरा सुनना भी है क्या इसमें मेरे सामने दो प्रश्न होते हैं प्रश्न ये होते हैं कि मैं बोलू तब वो सुने तो मैं उसको सुनाने के लिए कैसे बोलूं? इसका बाहरी साधनों से उत्तर अधूरा लगता है लेकिन बेहतरी साधनों से इसका उत्तर अनायास मिल जाता है और वो कैसे मिलता है कि जब मैं बोलता हूं अर्थात मैं विचार करता हूं मेरे मन में विचार चलते हैं तब वो मेरे विचारों को सुनता है क्या इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि जब अंदर ही सुनना है तो मैं बोलूं या नहीं बोलूं मेरे अंदर विचार हैं वो भी इसके साथ है तो क्यों नहीं मान लिया जाता कि वो मेरे बिन, बिना विचार किए ही उसको आता हो ये हमारा बाहर की अपेक्षा से असल लगना ठीक है जैसे किसी ने बुरा बोला तब दूसरे ने बुरा सुना एक किसी ने अच्छा बोला तब दूसरे ने अच्छा सुना एक तो परिस्थिति यह है एक परिस्थिति यह है कि आप किसी को भी मन में बैठकर गालियां दे सकते हैं कितनी भी गालियां दे सकते हैं उसको क्या पता चलता है ना वो सुनता है इसलिए यहाँ ये कहा है स्नोत्योक्तम सुनने में और बोलने में जो संबंध है उसमें बोलना पहले होना ही चाहिए सभी कोई सुन सकता है यदि आप बोले ही नहीं तो सुनने का दावा कौन कर सकता है सुन कैसे सकता है इसमें जो संकट है हमारे सामने वो ये कि परमेश्वर हमारे अंदर होने से हमें बिना बोले सुनने का अच्छा अभ्यास है जीवात्मा विचार जब करता है तो उसके विचार करने में उसे न बोलने की आवश्यकता पड़ती न सुनने की आवश्यकता तो उस स्थिति में कोई उसकी बात को सुनता है आप कहेंगे परमेश्वर सुनता है क्यों सुनता है वो सूक्ष्म है उसके हृदय में कोई बात है इसलिए सुनता है लेकिन यहां एक शर्त लगाई है उक्तम सुनौती यदि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैंने विचार के अंदर भी लाया नहीं हो तो क्या वो भी परमेश्वर सुन रहा है सुनने की क्षमता के नाते तो उसको सुनना चाहिए लेकिन कहा गया है कि सुनता वो है जो उत्तम है जो मैंने बोल दिया है जो मैंने मांग लिया है जिसकी मैंने प्रार्थना कर ली है वो मेरी सुनी जाती है यदि मैं प्रार्थना पत्र न दूं या प्रार्थना न करूं तो मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता मुझे उनको क्या पता कि मुझे प्रार्थना करनी है की है करूंगा कोई आवश्यकता नहीं होती तो फिर सुनने में कैसे होगी ये प्रश्न सुनने के समय भी तो पैदा हो जाएगा कि वो मैं बिना बोले सुन लिया करे वो और यदि ऐसा हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा दोष आएगा फिर तो सब कुछ बिना किए भी उसे स्वीकार करना पड़ेगा मानना पड़ेगा कि मैंने किया नहीं है तो भी कर लिया मान लो नहीं बोला है तब भी बोल लिया मान लो नहीं देखा तब भी देख लिया मान लो ऐसा नहीं है इसलिए कहता है श्रीनौती उत्तम जो मैंने बोला है वही सुनेगा जो मैंने बोला नहीं है उसको वो नहीं सुनेगा अतः जो मेरे संस्कार प्रबुद्ध हो गए हैं और उन संस्कारों का उपयोग मैं कर रहा हूं तो उस विचार को वो जरूर सुनेगा क्योंकि मेरा विचार बोलना है भले ही वो मैं अपनी जिह्वा से नहीं बोल रहा हूं अपने मुख से नहीं बोल रहा हूँ किंतु मेरा विचार बोल रहा है क्योंकि मैं शब्दावली का उपयोग कर रहा हूं विचारों को उठा रहा हूं विचारों को इधर उधर लौटा रहा हूं तो ये मेरी क्रिया है और ये विचार बोले नहीं जा रहे हैं कान में ध्वनि भले ही नहीं आ रही है लेकिन ये बोले जा रहे हैं क्योंकि मन का इन पर उतना ही कार्य हो रहा है और मन का जिस पर कार्य हो रहा है तो उस कार्य के अनुकूल अच्छा बुरा कम ज्यादा होना तो है ही तो इसलिए ये कहता है अमंत ओमा तीयंती श्रुधि श्रुतम श्रद्धि ते वी कहता है कि ये जो देखना सुनना बोलना है ये बिना मुख के हो रहा है लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि यदि मेरे विचार में भी नहीं है तो वो उसे सुन रहा है क्यों तब मेरा तो नहीं बनता और जिसमें मैं करता नहीं हूं वो क्रिया मेरी नहीं है और जो क्रिया मेरी नहीं है वो मुझे दंडित नहीं कर सकती है ना पुरस्कृत कर सकती उसका दंड और पुरस्कार दोनों उस पर निर्भर करेंगे जो इसको कर रहा है इसके हमारे कहे बिना कर रहा है इसलिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस मंत्र में कहा गया है ये बात वहां तो नहीं कही गई थी बयासो नमत्ति में कि वो मेरे मेरे सामर्थ्य से अन्न को खा रहा है लेकिन यहाँ एक बात तो ये कही कि वो मेरी बात को अपने सामर्थ्य से सुन रहा है और उससे भी मजेदार बात जो कही गई वो ये कही गई कि श्रुनौती उक्तम जो मैंने कहा है मैंने कोई लिखकर प्रार्थना पत्र नहीं दिया है तो वो मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होता और दिया है तो मेरे प्रार्थना पत्र पर विचार होता है मैंने कुछ कहा है तो मेरे गुरुजी सुनते हैं मेरे माता पिता सुनते हैं मेरे साथी सुनते हैं मैंने यदि कहा ही नहीं तो सुनेंगे कैसे इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो सुनने के बारे में अद्भुत बात यहाँ पर कही गई है और वो अद्भुत बात यही कही गई है उक्तम श्रुण्ती अर्थात मैं अपने मन में जब कोई बात कहता हूं तब वो सुनता है बाहर के व्यक्ति को सुनाने के लिए तो मुझे जोर से बोलना पड़ता है अपनी बात को उस तक पहुंचाना पड़ता है उसके कानों तक पहुंचाना पड़ता है लेकिन जब मैं विचार करता हूं जब मैं सोचता हूं तो जो मेरा चिंतन है उसका जो सुनना है वो परमेश्वर के द्वारा मेरे हृदय के अंदर होता है इसलिए जब मैं बोलता हूँ तभी वो सुनता है और जब मैं नहीं बोलता तो उस समय वो सुनता नहीं है इसलिए क्रिया जब हो जाती है तो कर्ता उसके फल का भागीदार होता है और क्रिया नहीं हुई है तो उसके फल का भागीदार नहीं हो सकता मैंने कोई बात विचार में लाया नहीं तो उसे वो सुनेगा नहीं सामर्थ्य उसके पास है सब कुछ सुनने का है लेकिन वो सुनता नहीं है वो सुनने का उसके अंदर आधार इसलिए नहीं है कि वक्ता ने अभी बोला नहीं है तो यहाँ बोलना शब्द केवल स्थूल बोलने के लिए नहीं आया है यहाँ बोलना शब्द जो है विचार को सुनने के लिए भी आया है विचार को समझने के लिए भी आया है तो इससे पता लगता है कि परमेश्वर का देखना सुनना बोलना करना जो है हमारी तरह बाह्य इंद्रियों से नहीं होता वो केवल अपने सामर्थ्य से अपने ही बल पर होता है अपने ही क्षमताओं से होता है ये अद्भुत बात इस वाक्य से दिखाई देती है वो कहता है मया सो अन्न मेरे साथ वो इस अन्न का उपभोग करने का सामर्थ्य रखता है यही यो यो विपश्यती जो इसको देखता है और यह ईम शोत्तम और जो मेरे कहे हुए को सुनता है अर्थात मेरा दंड मेरा पुरस्कार मेरे करने के बाद मुझे मिलता है मैंने कहा है इसलिए मेरी प्रार्थना सुनी जाती है मैंने लिखा है इसलिए मेरी प्रार्थना सुनी जाती है यदि मैंने उसे कहा ही न हो और मैंने अपना लिखित आवेदन ही न किया हो तो फिर वो मेरी सुनवाई कैसे करेगा तो उस सुनवाई को परमेश्वर करता है और उस करने के पीछे जो तर्क है वो इस मंत्र का है अर्थात जब मैं विचार करता हूँ और वो विचार अच्छा होता है तो भी मुझे उसका लाभ मिलेगा और मेरा विचार यदि गलत है तो भी मुझे उसका दंड मिलेगा क्यों कि वो सुन लिया जाएगा आप कहेंगे बोला नहीं है बोला तो नहीं था लेकिन विचार किया तो है और विचार किया है ये उसके लिए बोलनी कोटी में है बोलने के ही आधार पर है तो इसलिए कहा कि योत्योक्तम जो इसने उक्तम कहा है उसको वह सुन रहा है सुनता है इसलिए यहां पर का नहीं पैदा होगी क्योंकि यदि बिना बोले होने लगेगा तो जो कुछ भी मैंने नहीं बोला है वो सब हो जाएगा और जितने लोगों ने नहीं बोला है उनका भी हो जाएगा और वो चाहेंगे तो भी हो जाएगा ना चाहेंगे तो भी हो जाएगा अच्छा होगा तो भी हो जाएगा बुरा होगा तो भी हो जाएगा इसलिए कोई नियम नहीं बन पाएगा और कोई नियम नहीं बन पाएगा तो इस संसार की व्यवस्था नहीं बनती चल नहीं सकते तो इसलिए मंत्र कहता है कि वो बोलता है और तो इसलिए वह सुनता है मनुष्य के प्रत्येक चीज को बोले हुए को वो सुनता है यह ईम शनोत्युक्तम वो हमारे पहला की श्रवण शब्द जो है श्रोत्र से चल रहा है वो इससे ये लगता है कि श्रोत्र है तो वही सुन सकता है लेकिन परमेश्वर के साथ तो श्रोत्र सब और है गोलक नहीं है तो क्या है सामर्थ्य तो उसके पास है उसके पास बोलने का सामर्थ्य है उसके पास करने का सामर्थ्य है उसके पास देखने का सामर्थ्य है उसके पास सारी जो हमारी इंद्रियों का सामर्थ्य है वो उसका उसका बहुत विशाल आधार उसके पास रहता है तो इसलिए यहां मंत्र में कहा कि जो हो चुका है उस पर बात होगी जो हो, नहीं हुआ है उस पर नहीं होगी इसलिए परमेश्वर उसका दंड नहीं दे सकता या उस पर चेतावनी नहीं दे सकता जो अपराध मैंने किया ही नहीं है जो बात मैंने कही ही नहीं है तो यहाँ पर बात बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पष्ट रूप में कही गई है कि यदि मैं ये विचार करू कि मेरी बात को वो कैसे सुनता है यदि स्थल रूप में विचार करू तो भी बहुत समझने की बात है और यदि इसके संक्षिप्त और गहरे रूप पर भी विचार करूं तो अर्थात मेरा जो विचार है उसको विचार करने के बाद वो फल के रूप में जाएगा यदि विचार नहीं है तो फलित नहीं होगा ये बात इस मंत्र में बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है इस बात की चर्चा करते हुए मैंने एक बार आपको बताया था वो ये बताया था कि परमेश्वर का जो शासन है परमेश्वर का जो अधिकार है उसका जो दंड और पुरस्कार की योग्यता है वो उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब मेरे मन में कोई विचार आता है, है और यदि वो विचार न आए तो मैं अपराधी नहीं बन सकता और विचार आ गया तो अपराध हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है इसलिए कहा गया क्षण ओ yeah